मंगाने से भाग दो सौ ढाई सौ देता है वो तो फोन से पूछ लो हाँ जी पढ़ो ऐसा अग्निर् नचकेता स्वर्गो यमा वृणी था वरेणा एक अग्नि तव प्रवक्षति जान सृतीचत अग्नि स्वर्ग का मोक्ष की साधन यह अग्नि ते कर तेरे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है है ना? हे मोक्ष की साधन यह अग्नि ते तेरे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है यम द्वितीय वर्ण अवर्णी था जिसे द्वितीय वर्ष से मांगा था या जिसका द्वितीय वर्ष से वर्ण किया था जनासा एक अग्निम तवे वक्ष जनासा कर्थ है कि लोग कौन वैदिक मनुष्य की वैदिक जन एक अग्नि इस अग्नि को तवयु प्रवक्ष आपकी ही कहेंगे आपकी ही कहेंगे या आपके ही नाम से कहेंगे तृतीयम वरम वृण तृतीय वर को मांग लो तवयु प्रवक्षती ऐसा पहले भी एक बार आया था पहले कहाँ पर आया था एक बार तवयु नाम ना भविष्य आयम अग्नि है ना कि आपके नाम से ही ये अग्नि हो जाएगी फिर ऐसा दूसरी बार क्यूँ आया तो यहाँ टिप्पणी में दिया है इस पुस्तक में तो वही जनासा इन, इनका मतलब ये है कि की याज्ञिक विद्वान आपके नाम से ही पढ़ाएंगे इस अग्नि को वहाँ क्या है वहाँ कहेंगे यहाँ याज्ञिक विद्वान तुम्हारे ही नाम से पढ़ाएंगे ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है टिप्पणी कार ने इसलिए पुनरुक्ति की शंका नहीं करना ऐसा कर लिया है न आगे देखना ये वास्तव में में देखना ऐसा, है ना स्वर्गया ऐसा अग्नि स्वर्ग मोक्ष की साधन या अग्नि ते करते तेरे लिए तुम व्यम उपदिष्टा इसे की तुम्हारे लिए मेरे द्वारा उपदिष्ट है ना? उ, है ना क्या उपा क्या उपदृष्ट है अग्नि उपदिष्टा है है ना यम अवर्णीता द्वितीयन वर्ण द्वितीयन वर्ण यम अवर्णी था द्वितीय वर्ष जिसकी याचना की थी इसका अर्थ स्पष्ट है इस इसका अर्थ क्या है इस हाँ। किंच और एक जनासाह इसका अर्थ करते हैं जनासा करते जनासाह लोग आपके नाम से इस अग्नि को कहेंगे टिप्पणी कार करते हैं कहते हैं आपके इनाम से इस अग्नि को पढ़ाएंगे तृतीय वरम नचकेतो वणीसो तृतीय है नचकेता तीसरा वर मांगलो अर्थ स्पष्ट है अब हम इसके रंग रामानुज के भाषण में चलते हैं एक बात हम प्रसंगानुसार बताए देते हैं ज्यादा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा विशिष्ट विशिष्टाद्वैज पढ़ाने वाले कौन रहे हैं स्वामी मस्तूदनाचार्य जी वृंदावन के श्री रंग मंदिर में जीवन पर्यंत पढ़ाते रहे अभी कुछ वर्षों से नेपाल में वास करते हैं मेरी समझ से उत्तर भारत में इतना किसी ने विशिष्टाद्वैज को नहीं पढ़ाया उनका जीवन समर्पित अच्छे विद्वान महात्मा है हाँ सहज सरल सरल है वास्तव में संत वास्तव में संत ऐसा श्री वैष्णव में ऐसा महापुरुष मिलना दुर्लभ मिलते ही नहीं बताते हैं शास्त्रार्थ तो प्रकरण अच्छा है। मतलब क्या है की शास्त्रार्थ प्रकरण में बहुत सुख विचार किया गया है पूर्वी मांसा को लेकर के तो जैसे की मान लीजिए की अभी हम पूरा कठोर निश्चर्य पढ़ाए प्रकरण को भी पढ़ाए तो जब तक कट पढ़ा पाएंगे तब तक हम आपको प्रश्न भी पढ़ा जाएंगे और उससे क्या होगा कि यदि आप प्रस्थान तो पढ़ते हैं कुछ मीमांसा का कर, अध्ययन करते हैं तो इन प्रकरणों को स्वयं लगा लेंगे तो हाँ स्वम लगा लेंगे इससे क्या समय जाएगा लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं पढ़ा तो हम सब सकते हैं पर इस दृष्टि से मान लो जब तक हम कट पढ़ाते रहे तब तक आपको प्रश्न और पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो मूल से संबंध रखने वाला विषय तो कुछ भी छोड़ना नहीं है पढ़ाने में और कहीं बहुत विवेचन को लेकर आ गया है वो लोग इस दृष्टि से छोड़ा देते हैं और जहां रंग रामानु स्वामी ने ऐसा जोड़ा है कहीं कहीं तो आपको दिखा दूंगा पूरा -पूरा का उतार दिया है दो दो पेज उतार के जीवित उन्होंने ऐसा किया है और कहीं उनका अपना भी विद्वान तो थे ही रंग भी तरह की थे केवल भिक्षा के लिए अपने निवास से बाहर निकलते थे बाकी निकलते नहीं थे कोई नहीं। नहीं। नहीं। लिखना पड़ा ऐसा बढ़े बहुत लिखा है, तो तो है। स्वर्ग पदम मोक्ष परम एक अर्थ है स्थले स्थल यहाँ पर स्वर्ग पद मोक्ष का बोधक है मोक्ष परम का अर्थ है मोक्ष मोक्ष स्वर्ग बोधकम्म यहाँ पर मोक्ष का बोधक है इसका निरूपण किया जाएगा हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ा रहा हूँ ना आपको आज पढ़ाई देता हूँ आज एक दिन तो पढ़ाएंगे ननु एत प्रकरण गता नाम स्वर्ग शब्द नाम मोक्ष परत्व किम प्रमाणे ननु ननु शब्द शंका का सूचक है एकदत प्रकरण गता नाम इस प्रकरण में विद्यमान इस प्रकरण में स्वर्ग शब्द स्वर्ग शब्द कई बार आ गया है ना इसलिए बहुचन आ गया है ना इस प्रकरण में इस प्रकरण में आये या इस प्रकरण में विद्यमान इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में क्या प्रमाण है स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधकत्व में मोक्ष बोध तत्व क्या है क्या प्रमाण है स्वर्ग शब्द बहुत बार आया है ना स्वर्ग शब्द बहुत बार आया इसे स्वर शब्द नाम कह दिया स्वर्ग शब्द एक ही नहीं यहाँ पर बहुत है स्वर्ग शब्द एक होता तो एक कर दिया इस प्रकरण में विद्यमान स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोध का तुम्हें क्या प्रमाण है इसी शंका की गई तो उचित से समाधान दिया जाता है तो देखिए भगवता एवं भाष्यकृता भगवता एवं भाष्यकृता भगवता भाष्यकृता एवं भगवान भाष्यकार ने ही लगाइए स्वर्गम अग्निम इति मंत्र प्रस्तुत स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्गम अग्निम कौन सा मंत्र था बोलो नहीं। हम्म संख्या बोलो और देख कर बोलो देख लो देख लो। तो दे लोटी हाँ इससे खूब में आ गया ठीक है चलिए यहाँ पर भगवान बास्यकार ने ही स्वर्गम अग्निम इस मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्ग मदनी में ना तो यहाँ पर स्वर्ग शब्देन अत्रे परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो कि स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वर्ग शब्द से यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है किस शब्द से कहा जाता है अच्छा और भगवता वास्तुकृता योग का अन्वय कहाँ करना है हम बताएंगे पहले भी लगाइए पंक्ति को स्वर्ग अग्नि इस मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्ग शब्द यहाँ पर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष कहा जाता है स्वर्ग लोग का अमृतत्व वजनते स्वर्ग लोग में निवास करने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं स्वर्ग लोक में निवास करने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते, करते हैं या अमृतत्व का अर्थ होता है कि जन्म और मृत्यु का अभाव जन्म और मृत्यु का इस प्रकार तत्व अर्थ है से लेना स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग में स्थित लोगों के जन्म और मृत्यु का अभाव सुना जाता है स्वर्ग लोक का मृत जनते इस प्रकार स्वर्ग लोक में स्थित लोगों के जन्म और मृत्यु का अभाव सुना जाता है तो तो जन्म और मृत्यु का अभाव ये देवलोक में होगा नहीं, नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए हाँ चलिए मोक्ष कर लेना चाहिए तीन राशि के तरवीर एसिम त्रिकर्म कृत तरथ जन्म मृत्यु और त्रिकर्म कृत कर्त तीन कर्मो को करने वाला बताया था ना पहले कौन कौन यजन अध्यन दान। और दान तीन कर्मों को करने वाला अथवा तीन अनुवाकों को पढ़ या इत्यादि तीन अनुवाकों को पढ़ने वाला तीन, तीन बार नाचकेत अग्नि का, का चयन करने वाला और साथ था था नहीं, तीन।, तीन, कर साथ तीन अनुवाकों का ऐसा दन... हाँ, था चलो और त्रि त्रिभी अर्थ है तीन बार चयन की गयी नाचकेत अग्नि से संधि एक जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का साक्षात्कार करके जन्म और मृत्यु से तर जाता है तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु से तरना कहा गया है ना तो जन्म और मृत्यु से तरेगा तो कर्म को किसका साधन बताया गया जन्म मृत्यु से पार होने का तो जन्म और मृत्यु से पार देवलोक में होगा कोई हाँ इसलिए भी मोक्ष लेना चाहिए क्या चा त्रिनाचिकता त्रिवी एसिम त्रिकर्म की तरस जन्म मृत्यु ऐसा उत्तर दिया गया है ऐसा उत्तर ऐसा उत्तर दिया गया है तो देखना यहाँ पर स्वर्ग शब्द के मोक्ष बोधक होने में क्या प्रमाण है तो जन जनमरना भाव श्रमनाथ उत्तर हुआ ना ये और इति ऐसा तो उत्तर होने से पंचमी है ना तो ये भी ऋतु हो गया तृतीय वरदान वरदान के प्रश्न में या तृतीय वर की चर्चा में तृतीय वर की चर्चा में नचकेता के द्वारा विनाशी फलों की निंदा किए जाने से विनाशी फलों की हाँ तृतीय वरदान तृतीय वर की याचना के प्रसंग में नचकेता के द्वारा विनाशी फल की निंदा किए जाने से जो विनाशी फल की निंदा करता है वो विनाशी फल को चाहेता या बिनाशी फल से विमुख रहता है तो निंदा किए जाने से विनाशी फल से विमुख नचकेता के द्वारा विनाशी फल से विमुख नचकेता के द्वारा जो विनाशी फल से विमुख नचकेता है तो विनाशी स्वर्ग फल के साधन की याचना करेगा नक्षकेता के द्वारा विनाशी स्वर्ग फल के साधन अग्नि की विनाशी स्वर्ग फल के साधन की प्रार्थना असिद्ध प्रार्थना प्रार्थना असिद्ध है तो याचना असिद्ध है यहाँ देखना अनुपत्यक्ष क्या है ना क्या कान्वय करना क्या तृतीय वर्ग प्रसन्न है और तृतीय वर की याचना के प्रसंग में नक्षकेता के द्वारा विनाशी फल की निंदा किए जाने से विनाशी फल की निंदा किए जाने से क्या मालूम होता है की विनाशी फल से विमुक्त नषकेता है और विनाशी फल से विमुक्त नषकेता द्वारा बिना स्वर्ग फल के साधन की याचना असंभव है असंभव असिध्य असंभव है तीन ॠतु हो गए एक तो तरह जनमर भाव श्रमणात तो और दूसरा तो प्रार्थना तो अनुपत है तीसरा ऋतु है ये तीसरे ऐतु अब स्वर्ग शब्द से प्रकृष्ठ सुख वचन कया स्वर्ग शब्द को प्रकृष्ठ सुख का बोधक होने से वचन करते बोधक वाचक प्रकृष्ट सुख का वाचक कौन सा शब्द है प्रकृष्ट का निर से स्वर्ग शब्द को निरस्ते सुख का वाचक होने से और निरवधि का आनंद रूप मोक्ष से का आनंद रूप मोक्ष अथवा निरस्ते सुख रूप मोक्ष निरस्ते, सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का वाच्य संभावना होने से या स्वर्ग शब्द का अर्थ संभव होने से स्वर्ग शब्द का अर्थ कौन नहीं होगा निरस्त सुखरूप मोक्ष लगाइए स्वर्ग शब्द को या स्वर्ग शब्द को निरस्त सुख का वाचक होने से बता थी सर स्वर्ग शब्द को निरस्ते सुख का बोधक होने से निरस्ते सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का अर्थ संभव न होने से निरस्ते सुख रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द का अर्थ होगा अच्छा ठीक है संभव है दोबारा लगाइए ठीक कह है रहे हैं है आप स्वर्ग शब्द को निरस्ते सुख का बोधक होने से स्वर्ग शब्द किसका बोधक है निरस्त सुख का तो निरत सुख रूप मोक्ष किसका अर्थ हो जाएगा ठीक है निरस्त सुख रूप मोक्ष को स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव होने से वाच्य संभव होने से तो निरस्त सुख रूप मोक्ष स्वर्ग शब्द का वाच्य संभव होगा क्यों क्योंकि स्वर्ग शब्द किसका बोधक है ठीक हैत्पर्यतः प्रतिपादित्व इस प्रकार कंठता करता अर्थता इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से शंका का अवकाश नहीं है तो शंका की गई थी ना ऊपर नाम मोक्ष किं ये मोक्षण की, की गई थी तो यहाँ पर ये है ना भगवता भाष्य कृता भगवान भाष्यकार के द्वारा ही स्वर्ग अग्नि विष्व मंत्र को प्रस्तुत करके और फिर इति है ना बाद में समाप्ति में इस प्रकार शब्दता और अर्थता प्रतिपादित होने से भगवान भाष के द्वारा वैसा प्रस्तुत करके ऐसा प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा भगवान भाष्यकार के द्वारा इसलिए शंका का कोई अवकाश नहीं है तो भगवता है। भगवान नहीं। स्वामी ने स्वर्गम स्वर्गम अग्नि विश्व मंत्र को प्रस्तुत करके स्वर्ग शब्द अत परम पुरुषात लक्षण मोक्षो अभी उत्तम ये जोड़ सकते हैं इति जोड़ सकते हैं ना ऐसा कहा किसने कहा भगवान भाष्यकार ने कहा बात है इस बजे और जो भगवान वासुकार ने ऐसा क्यों कहा तो उसका विस्तार फिर ये सब हो जाएगा उसका विस्तार ये सब हो जाएगा, जाएगा। हाँ मोटर वाली ना, ना, क्या तो लिखा है न तो इससे क्या मालूम होता है स्वर्ग शब्द का बोधक है अब इसमें देखना हो तो देख लो स्वर्ग शब्द परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष हो गई ये है इसमें हाँ भाष में है और स्वर्ग लोका अमृतत्व भजन के इसी तत्र जन्म मरणा भाव श्रवणाथ ये भी भाष में आ गया इतना श्रवणाथ तक आ गया और आगे क्या था कि इसमें क्या है की तृतीय वर्ष नचकेत सा छिष्म ये सूत्रकाशिका में है देख लो हाँ हाँ हाँ हाँ इसमें कहीं कहीं एक आधा शब्द बदलते हैं कहीं वैसे ही होता है ये नचकेत सा छलस निंदित्वात छुखेन थोड़ा थोड़ा शब्द है इसमें है नचकेत साई सा फलस निंदित्व छलस नि से माणतया है ना। फल भी छे फल साधन प्रश्न अनुपत्थ ये इसमें आ गया और ये इनका अपना शब्द है क्या ये स्वर्ग शब्द से वचन तया तो लग जाएगा आपको यहाँ भाष्यकार का कथन प्रतिवचनात्मक है कहाँ तक है प्रतिवचनात्मक ये और ये ध्यान देना इन्वर्टेड काम जो लगाया है ना स्वर्ग शब्द परम सात लक्षण मोक्षो विधि और बंद कहाँ पर किया है अमृतों भजन थे यहाँ बंद कर दिया है अच्छा चलो बंद नहीं इन्वर्टेड काम जो लगा है ना स्वर्ग सब पुरुष मोक्षे इस विषय में नहीं चाहिए काम से ओम पूर्ण मदह पूर्ण पूर्ण मदम ओम शांति कल कुछ पढ़ाएंगे फिर पहले